गीता तत्व चिंतन हमें अपने मित्र हमें अपने शत्रु तीन सौ उनहत्तर योगी के चार लक्षण आजकल अपने नाम के साथ योगी या योगीराज लिखना एक फैशन सा हो गया है किसी ने कुछ आसन सीख लिया कि योगी बन गया नाग दबाकर थोड़ा प्राणायाम करने लगा कि योगीराज का खिताब लगा लिया यहां पर योगी की सही कसौटी प्रस्तुत करते हुए उसके चार लक्षण बतलाए हैं पहला ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा दूसरा पूटस्थ तीसरा विजितेंद्रिय और चौथा समलोषात्मकांचन पहला ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा योगी का अंतकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त रहता है गीता में ये ज्ञान और विज्ञान शब्द कई बार एक साथ आए हैं सबसे पहले अध्याय तीन के इकतालीसवें श्लोक में शब्दों का यह जोड़ा आता है जैसा कि कहा जा चुका है ज्ञान वह है जिसे हम पुस्तकों से पढ़कर तथा गुरु मुख से सुनकर जानते हैं यह पठन या श्रवण से उपजता है इसे हम परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं पर जब वह पठित और श्रुत ज्ञान बारंबार मनन और निदिध्यासन के द्वारा हमारी अपनी अनुभूति में पर्यवसित हो जाता है तब उसे विज्ञान कहते हैं इसे अपरोक्ष ज्ञान भी कहा जा सकता है भगवान भाष्यकर इस श्लोक पर भाष्य करते हुए कहते हैं ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्था परिज्ञानम विज्ञानम तु शास्त्रो ज्ञाता तथा एवं स्वानुभवकरणम अर्थात शास्त्रोक्त पदार्थों को समझना ज्ञान कहलाता है तथा शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करना विज्ञान है फिर यह भी कहा जाता है कि अनेक को एक में देखना ज्ञान है और एक को अनेक रूपों में देखना विज्ञान है नेत करते हुए उस परम तत्व की ओर बढ़ना ज्ञान की प्रक्रिया है और परम परम तत्व में पहुंचकर उसका स्थावर जंगम सब में इति कहते हुए अनुभव करना विज्ञान की प्रक्रिया है